देवजु की की श्री की श्री बिहारी जय जय कृष्ण प्रेम गिरीहारी ग्रंथ की जय श्रीनताय गौर हरी श्री भागवत निवास आश्रम जय परम पूजी श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारम हरिभविंद jay jay siya ram bhagwan go vipte jay jay go paaluch jay jay nirgunat chiraaram anbhaji go vipte jay jay siya ram गोविंद जय जय गोपाल जय जय शाहम हरि गोविंद जय जय भूल वृंदावन के हरी लाल की जय ओं नमो भगवते ओम, ओम सत्यवती कमलगतम लक्षितम भगवतेम जगदाम प्रेरणाया प्रवर्ति परा हरे पर परिजन सहितं वंदे श्रीचैतु कमल करों कबला यथाचो शोभरो चुरों युधर्मापालों बंदे जनपी करों करों आपाव बंदे कशुपदार विभुलं यस्मिन पुरं तुषां वचो यप्रिक्रते विलस्तिस विधों गराग स्वतः काशीरम तमिशोलु परिते कस्तुरिगामीनमा श्रीकण्डम नक्षंत्रकांते लहरी दिव्यार मात्रपते नारायण देवी नमः सनातन प्रभु दुर्गति नमस्पत नरव दरस्वतीशेदुर्गतिजन दया भट्टी सुमतेमे गुरु दया बोलो श्री प्रेम वृंदावन संग लाल ये नूपन कर आए के श्रीम वृंदावन प्रेम नगर उनकी एक अद्भुत विशेषता है कि यहाँ पर जोगुण कृष्ण दर्शन कराता है अंधकार कृष्ण कराता है। जगत से बिल्कुल उल्टी नहीं जगत में रजोगुण कृष्ण से दूर भगाता है अज्ञान में फसा करके नीचे नरक में गिराता है परंतु तो यह उल्टी बात है जब गोधूलि उड़ती है तो गोधूलि उड़ने पर श्री ब्रज गोपिकाग्रहों को श्री कृष्ण का दर्शन होता है और जब अंधकार छा जाता है उस समय सब गोपिकागण गोपिकाग्रहोष काल में श्री श्याम सुंदर के महास रास मंडल में अभिसार करती हैं श्याम सुंदर के वेदनाथ को श्रवण करके कभी श्वेतावसार का स्वरूप धारण करके और कभी श्याम अवसार का स्वरूप धारण करके तो तम मिलाने वाला है और रज कृष्ण दर्शन कराने वाला है और किसी अभिप्राय को लेकर के तमो गुण मिलाने वाला है श्रीमदाचार्य चंद्रण ने श्री श्रीमद भागवत की शोध जी में वहां तामस प्रकरण का उल्लेख किया श्री वल्भाचार्य ने शोध लिखी कल्भाचार्य की बहुत बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने शंकराचार्य की तरह से सभी जो आकर प्रामाणिक ग्रंथ है उनके ऊपर टीका उन्होंने ब्रह्म सूत्रों में टीका की उन्होंने श्रीमद भगवत पे टीका की भगवदगीता पे टीका की और उपनिषदों पर भी टीका की कई उपनिषद आदि उनके ऊपर भी जैसे श्री शंकराचार्य भगवत में दसो उपनिषद उनके ऊपर ग्यारह जो उपनिषद है ईश्वर प्रश्न मुंड मांडव के इनके ऊपर सब ग्यारहों जो उपनिषद है उनके ऊपर श्री शंकाचार्य ने भी टीका की और पर कुछ पर आदि कुछ के ऊपर श्री ने भी तो एक आचार्य का जो स्वरूप है ही स्वयं आचरते तथा अन्यान आचार्य तथा अन्य तस्मात आचार्य संता ये उनका स्वरूप रहा स्वयं शास्त्र के विषयों को चुनना स्वयं उस पर आचरण करना और दूसरे को आचरण करवाना तब जाकर के आचार्य होता है तो वो आचार्यूप से तो श्री बलवाचार्य बल्ह श्रीमद भागवत इनकी टीका करते हुए नमाम हृदय लीला क्षीराबायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी से विमान कला ने में कहा नमान हृदय शेषे हृदय रूपी शेष के ऊपर जो कर हैं लीला रूपी समुद्र में करने वाले और लक्ष्मी शास्त्री लीला भी जितनी भी गोलका गण है वे ही निज प्रिया स्वरूपा है स्वरूप भूता है जैसे श्री नारायण लक्ष्मी जी के साथ में आप श्री शिव समुद्र में शयन कर रहे हैं ऐसे जहां पर भी के साथ में आप में आप श्रीमद् कर रहे हैं और उनकी उस काल श्री ध्यान करते हुए बल्वाचार्य कहते हैं ये उपनिषद का श्लोक है पर उसका प्रयोग उन्होंने श्री सुबोधरी जी में अध्यायों की संकलन के रूप में उस श्लोक को प्रस्तुत किया चु चतुर चतुर चतुर चतुर माने चार जो अध्याय हैं वो श्री श्री भारती संहिता में दशो स्कंध में जन्म लीला के अध्याय चार लीलाओं में जन्म लीला वर्णन की गई है उसमें देवताओं की स्तुति योगनाया का जन्म कृष्ण का ब्रज में आगमन ये चार अध्याय जो है वो चतुर्वी फिर विश्वस्त्र भी उन्होंने चार खंड निरूपण किए जिनमें प्रमाण प्रमेय साधन और प्रयोजन प्रमाण प्रयोजन के सात सात के उन्होंने तीन खंड किए जो ब्रज लीला है उसको कहा उन्होंने तामस जो लीला है उसका वर्णन किया राजस प्रकरण और जो द्वारका लीला है उसका वर्णन किया सात्विक प्रकरण ऐसे उन्होंने सात सात अध्याय के जो चार प्रकरण है उन चार प्रकरणों में सात सात अध्याय के चार चार खंड किए प्रमाण खंड प्रमेय खंड साधन खंड और प्रयोजन खंड माने सात चौथ अट्ठाईस तो तामस प्रकरण में अट्ठाइस अध्याय और राजस प्रकरण में भी अट्ठाइस अध्याय माने ब्रिजलीला और द्वारका मथुरा लीला तो में 28 28 अध्यायों का प्रयोग किया तो 28 दूनी छप्पन और चार अध्याय पहले थे जन्म लीला के छप्पन और चार बासठ और इसके बाद में जो द्वारका लीला है द्वारका लीला में इक्कीस अध्याय निरूपण किए उसमें फल प्रकरण को प्रमाण प्रकरण को भी रखा उसने केवल साधन प्रकरण और प्रमेय प्रकरण साधन प्रकार और प्रमाण प्रकरण की वहां पर आवश्यकता पहले ही हो चुके थे तो 21 अध्याय सात सात सात या 21 ऐसे तीन उन्होंने वहां पर रखे तो कितने हुए चौवन और चार बासठ बासठ में 21 और जोड़ा इकहत्तर इकहत्तर हो गए 81 81 81 और 81 में फिर छह जो है उनको और उन्होंने जोड़ा सो माने चार, फिर चार चार फिर के तीन, ऐसा कह करके उन्होंने आ, माने 28 28 21, ये तीन प्रकरण जोड़े चतुर्भिश चतुर्भिश चतुर्भिश त्रिभी चार चार चार इनके तीन इन्होंने जोड़े और फिर क्षण भी क्षण भी का तात्पर्य है कि जिन्होंने छह जो है, उनका वर्णन किया माने ऐश्वर्य से समग्र से और ज्ञान वैराग्य शिवम क्षण नाम भर तो पीछे के दशमस करने के जो छह अध्याय है वे छह अध्याय कहीं इन्हीं छह ऐश्वर्यों का वर्णन करने वाले हैं उसमें आ उसमें शिव इनमें कौन है। उनमें गीत गया, उसमें से अर्जुन ब्राह्मण के बालक को लेकर आते हैं घुमा पुरुष स्तुति घुमा पुरुष प्रकरण ये जो छह पीछे के जो अध्याय है उन छी बल्दाऊ जी के द्वारा श्री, श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा और राजा जनक ऊपर है तो ये छह तो अध्याय जो उनमें का वर्णन किया गया है छह छह इष्टता इस अध्याय उन्होंने बल्लाचार्य ने श्रीमदभागवत में माने तीन अध्यायों की तीन कार्य तो है सतासी के बाद में पर उनको जीरो करके दिया है उनको ये कहा कि ये सारस्वत कल्प की लीला नहीं है किसी अन्य कल्प की लीला है कहीं शास्त्रार्थ भी है जीव गोस्वामी जी का और वे कह रहे नहीं, नहीं ये सब एक ही लीला है इनको अलग अध्याय में निकालना तीन अध्याय को अलग निकाल देना ये भी उचित नहीं है तो ये इसमें वे कह रहे हैं किसी अन्य है है कल्प कल्प की की लीला लीला सात नहीं परंतु ये कह रहे हैं नहीं सभी लीलाएं श्री वैव संकल्प की और सभी लीलाएं सब कल्पों में हुई कल ऐसा नहीं माना तो कहने का तात्पर्य है कि अंधकार ही प्रकाश है ये जो बात हुआ है, इस बात को श्री बल्माचार्य भी कहीं प्रमाणित करते हैं किसी ने कहा एवं अभिप्रेत प्राय श्रीमदाचार्य श्री भागवत प्रेम प्रकररं तामस प्रकररं श्री ने ब्रजरस का जो प्रकरण है वृंदावन का जो लीला का प्रकरण है वो छब्बीस अध्याय उन्होंने नहीं चौबीस अध्याय सात अट्ठाईस अध्याय जो है तैतीस में चौतीस में बासंती बिहार और पैंतीस में जुगल गीत तो पैंतीस अध्याय तक का जो विवरण है वो महाप श्री बल्लाचार्य चरण ने उनको कहीं तामस प्रकरण में उसको निरूपण किया तो का है कोई मन में का भाव उल्लंघन करके ब्रिजवासीगण कृष्ण से प्रेम करते हैं जहां लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन है उसको उन्होंने कह दिया तामस पुत्र जहां मिश्रा भक्ति है, ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है उस द्वारका की भक्ति, की भक्ति को उन्होंने कह दिया राजस और जहां केवल ऐश्वर्य भक्ति है और उसमें माधुर्य भक्ति संग में जुड़ी हुई है वो प्रकरण हो गया साथ। तो उसको इस तरह से उन्होंने की भाषा का रस मित्र किया है तो वृक्ष की प्रीति ऐसी अद्भुत है कि यहाँ पर प्रेम पतन में जो तम है वही प्रकाशक होकर के विराजमान जबकि सामान्यतः तम रस को ढांपने वाला होता है पर यहाँ पर तम प्रकाशक होकर के विराजमान अब आगे सोलह माह एक शिवृंदावन की महिमा का दायन कर वृंदावन की सोलह में एक विशेषता बता रहे हैं कि निश्चय एवं विधि यहाँ की वृंदावन की रीति प्रेम नगर की रीति एक अद्भुत है, है जो निषेध किया गया वही विधि है ऐसा करो किया जा रहा है ऐसा मत करो वो न करना ही विधि है उसके लिए कह रहे हैं जैसे रूकुश पाता एक श्लोक है स्मेरा भ्रय परिचिता उज्ज्वलाक्षा हरिमित प्रेक्षिष्ठा तब यद सखे बंधु संदेश अरे भैया एक तुझे सलाह दे रहा हूं तू वृंदावन को जा रहा है वृंदावन जाते समय सावधानी रखना वृंदावन में एक चोर बसता है चोर नहीं बल्कि डाकू है पश्चुतोह देखते देखते ही आंखों का काजल भी चोरा ऐसा कोई पश्चुतोहर है देखने मात्र से ही सब कुछ हरड़ करने वाला और जो बदनाम ज्यादा होता है चोर उसको कहीं थाने के ऊपर रेलवे स्टेशन के ऊपर बस स्टैंड के ऊपर उसकी फोटो चुपका दी जाती है और कहा जाता है कि इस आदमी से सावधान रहना इस आदमी का यहाँ है यहाँ पर ये धोखा करता है इसलिए आने वाले नए यात्रियों को पहले से सूचित किया जाता है कि मंगिस <laughs> ऐसे ही इसे चोर से सावधान रहना एक पक्का चोर है बड़ा प्रसुद्ध चोर है बोल भाई उस चोर की कुछ पहचान है हाँ उसकी हम पहचान बता रहे हैं कि स्मेर आप होंगे त्रय परिता उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है स्मिर स्मिर स्मेर, स्मेर मुस्कान और रूप का वजन इतना है कि वो सीधा तो खड़ा हो ही नहीं सकता है जब भी खड़ा होगा त्रिभंग तो ललित होकर के खड़ा होता सीधा खड़ा नहीं हो सकता है चरण से टे है कटी से तेरा है, टेवा से तेरा है, तीन जगह से वो टेड़ा ही खड़ा होता है क्योंकि रूप का भार इतना ज्यादा है कि वह सीधा खड़ा नहीं हो पाता है तो एक तो रहता है फिर ग्रीवा भंग त्रय उसका शरीर ग्रीवा भंगी ग्रीवा और चरण तीन जगह से सदा है, सेलित होकर के ही वो खड़ा होता है त्रिभंग ललित त्रैलोक मोहन व त्रैय सुंदर उसके ये तीन विशेष नाम है साच विस्तीर्ण दृष्टि उसकी आंखें बड़ी जादूगर जादू से परिपूर्ण है साची माने बड़ी बड़ी है और टेढ़ी वह कटाक्ष साहिब देवता है टेढ़ी उसकी आंखें और बड़ी बड़ी आंखें साची विस्तीर्ण दृष्टि टेढ़ी और विस्तीर्ण दृष्टि है फिर वैशी निस्ताधर किसलया उसने अपने अधर किसलय के ऊपर वैशी रखी हुई है बजाने का वो बड़ा शौकीन है, बजाता है। और उसकी वंशी यदि किसी के कान में पड़ गई तो जगत की बात तो क्या है वो सारी वो विमोहित कर लेता है। वो उसका जो वंशी नाद है वो रुन्धन अंड कटावो व्राम वंशी ध्वनि श्री ललित माधव नाटक में वर्णन किया तो उसकी वंशी ध्वनि का भी ताव, भेदन करते हुए विराजमान हुई है तो आधार उसका वीस्तर से युक्त आधार वाला है। उसके आधार किसल के ऊपर आधार रूपी कमल के पत्तों के ऊपर वह वंशी रखे हुए है और उज्जवल चंद्र के रूप विशेष रूप से चंद्रक माने मयूर पुछ वो माथे के ऊपर धारण करता है कभी तीन मयूर मुकुट का घेरा धारण करता है कभी एक मयूर मुकुट भी धारण करता है तो कभी तीन कभी पांच कभी सात इन मयूर मुकुटों के सुंदर घेरा को जोड़ को धारण करके वो विराजमान होता है तो उज्ज्वलाम चंद्र के चंद्रक से उसका शरीर माने मयूर मुख से उसका शरीर सर्वदा सर्वदा सुशोभित रहता है उज्ज्वला तो तो जो ठगिया होती भी अनेक अनेक नाम रखते हैं तो नाम तो उसके बहुत है परंतु तो फिर भी सब नामों में एक नाम प्रधान है वो है गोविंदाक्षाम गोविंद उसका नाम है भाई उसका कौन सा है केश थे, केशी घाट के आसपास ही वो को अंजाम देता है, वहाँ केशी थे, केशी घाट उसके आसपास, श्री गोविंद को प्रकट किया था उस समय कि गोविंद आक्षम घाट के आसपास वो गोविंद विग्रह विराजमान है सावधान कर रहे हैं कि वहां पर रूप की प्रेम की हाई टाइट उठती है वहां पर ऊंची ऊंची लहर उठती है और जब समुद्र में लहर आने का अंदेशा होता है तो वहां पर मार्क लगा दिए जाते हैं कि दूसरे नंबर का कही चिन्ह लगाया है तीसरे नंबर का लगाया है कह दिया जाता है ना मछुआरे समुद्र के भीतर नहीं जा सावधान कर दिया जाता है ऐसे ही भैया पहले से ही कह दिया गया है केशी घाट के पास में वो घूमता रहता है माप से आगे खतरा है वहां मत जाना मत जाना उस गोविंद स्वरूप का दर्शन कर लेना जब तुमने दर्शन कर लिया तो फिर तुम जाओ हमने तो पहले से ही सबको सचेष्ट कर दिया है मां तब यदि सके बंद संघे रंग यदि तुमको अपने बंधु बांधवों के साथ में परिवार में रहना है तो भैया तुमसे कहना है कि गोविंद का दर्शन कभी मत कर मत लेना जब उसका दर्शन कर लिया कभी वो रूप से कभी अपनी मुस्कान के द्वारा कभी अपनी दृष्टि से कभी अपनी त्रिभंग ललित हुए छिटकन से कभी वैशी के द्वारा कभी मयूमुक्त की चंद्रका के द्वारा ये चंद्रका नहीं है ये सिग्नल है सावधान मछुआरे आगे नहीं जा समुद्र में हाइट आई आने वाली है ऐसे ही वो मयूर मुकुट हिल हिल करके कह रहा है कि तीसरे नंबर का सिग्नल लग गया है आगे मत जाना आगे मत जाना इसलिए वो उज्ज्वलाम चंद के पहले से ही चंद्र मयूर मुकुट उसको धारण करा दिया गया है उस गोविंद का दर्शन मत करना कहा जा रहा है मत करना परंतु निषेदेव विधि कहा जा रहा है उद्देश्य है गोविंद का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तो किया जा रहा है निशे, तो निशे नहीं है वही है विधि कि भाई वृंदावन में जाओ तो श्री गोविंद दर्शन को तो अवश्य करना ही तो तब यदिखे बंधु संघे रंग हे भैया जल तुमको अपने बंधुओं के साथ में रहना है परिवार के साथ में रहना है और परिवार के सुख को लेना है तो हम पहले से ही सावधान कर रहे हैं गोविंद के स्वरूप का दर्शन मत करना नहीं तो तुम घर द्वार सब छोड़ करके वृंदावन वासी बन जाओगे फिर तो परिवार की परवान करोगे इसलिए वहां दर्शन मत करना मत कर तो विधि दिशे देव विधि दोबारा मान मन मुस्कुरा रही है भंगी त्रय तीन जगह से टेढ़ी है ऐसी त्रिभंगी से त्रिभंगी माँ से परिचित है मैंने त्रिभंगी माँ को सदा धारण करने वाली है साढ़ी साची माने टेढ़ी साच और विस्तीर्ण माने लंबी उसकी दृष्टि है वैशी हस्ताधर स्लया उससे अधर स्ले के ऊपर किसल माने पत्ते आधार रूपी पत्ते के ऊपर उसने वैशी रख रखी है आधार है के ऊपर उसके माथे माने मयूर मुकुट हिलते हुए कह रहा सावधान सावधान आगे खतरा उज्ज्वलाम चंद्रकिरणो चंद्रक से वह उज्ज्वलाम माने प्रकाशित है गोविंदाक्षार नाम तो उसके तो उसके बहुत से हैं, विशेष रूप से उसका नाम है गोविंद ऐसे श्री कृष्ण के श्री अंग का श्रीअंग काश कंठो तीर्थ इस वृंदावन में केशी तीर्थ के पास गोविंद के उस स्वरूप का मां प्रेक्षा दर्शन मत करना मत करना तब यद सके ब्रह्मेष तिरंगा यदि तुमको अपने परिवार को संभालना है परिवार का पालन करना है तो फिर गोविंद का दर्शन मत करना अब करते हो तो तुम जाओ हमको सावधान करना था हमने सावधान कर दिया और निषेध ही विधि है कहा जा रहा है मापिष्टा और आदेश दिया जा रहा है अवश्य दर्शन करो कह रहे हैं दर्शन मत करना और तो कहा जा रहा है अवश्य दर्शन कर जहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत बात ध्वनि है अत्यंत तिरस्कृत बातचीत ध्वनि वहां होती है जहां पर जो अर्थ निकल रहा है उसको बिल्कुल ता बिल्कुल ही त्याग कर दिया जाए हाँ तुम तो बड़े सीधे हो ना कहने का तात्पर्य बड़े टेड़े हो तुम जैसा तो कोई सीधा है नहीं तो तात्पर्य है तुम बड़े हो तो जहां पर जो बाचित ध्वनि है शब्दार्थ उस शब्दार्थ का अत्यंत तिरस्कार कर दिया जाए और का एकदम उल्टा अर्थ निकले वह अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि होती है और यहाँ का अत्यंत वाचित ध्वनि माने विशेष में ही विधि का यहाँ पर किया गया ये कृष्ण की कृपा हो जन्म जन्मांतर में यदि कभी श्री कृष्ण किसी जीव के ऊपर कृपा कर रहे हो तो किसी संत को प्रेरित करके उस संत के हृदय कृपालता है वो कृपालता को वे प्रेरित कर देते हैं किसी का नाम है यदच्छा यदा का तात्पर्य है श्री जी गोम जी ने पढ़ किया कि केना परम स्वतंत्र भक्त जात मंगलोदयो मंगलोदय एक ऐसा मंगल का उदय हुआ है सौभाग्य का एक ऐसी डेस्टनी का तुम्हारे सामने उदय हुआ है ऐसे सौभाग्य का तुम्हारे सामने उदय हुआ है जो कृष्ण और कृष्ण की भक्ति की कृपा के कारण उत्पन्न हुआ है ये यदच्छा शब्द यदा माने श्री कृष्ण मंगल करना चाहते हैं यदा माने कृष्ण की मंगल करने की इच्छा उसका नाम है यदच्छा और भक्ति के साथ में यदच्छा शब्द बिल्कुल नथी है चिपका हुआ है यदच्छा शब्द को भक्ति से अलग भी किया जहां भी भक्ति आई है छा शब्द का शास्त्रों में खूब प्रयोग हुआ यदक्ष जात श्रद्धा मत भक्ति यद क्षया तो यदच्छा का तात्पर्य है ऐसा सौभाग्य जो कृष्ण कृपा से प्राप्त हो अर्थात कृपाजन्य सौभाग्य दोबारा सुन लें यदा माने कृपाजन्य सौभाग्य कृष्ण या संत कोई कृपा करना चाहते हैं उससे जो सौभाग्य की प्राप्ति हुई है उस सौभाग्य का नाम ही यदा है जब तक कृपा का सौभाग्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला है तब तक, तक न उसे संत संग मिलेगा न संत का सत्संग मिलेगा न सत्संग के अनुसार उसके जीवन में भजन किया जाु मिले ठाकुर की कृपा है फिर गुरुदेव ने जीव को अपनाया केवल दर्शन नहीं बल्कि अपना आया, आया। उन्होंने कहा ठीक है आजा तुम एक शरण मेरे पास में आजा, तो अपना आया ये ठाकुर की कृपा फिर उन्होंने मंत्र दिया नाम सुनाया ये कृपा फिर हम नाम कर रहे हैं ये ठाकुर की ही कृपा यदच्छा और यदचा का फल भी कृपा की ही प्राप्त इस प्रकार माने परम ठाकुर का जो सौभाग्य है ठाकुर के द्वारा जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है ये सौभाग्य परम स्वतंत्र परम स्वतंत्र है सौभाग्य में कोई कारण नहीं है कि सौभाग्य क्यों क्यों प्राप्त हुआ ठाकुर हमारी ऊपर क्यों कृपा कर रहे ठाकुर की कृपा कभी किसी कारण से होती है कभी बिना कारण टीक अपराध करने के बाली के ऊपर कृपा हो जाए और जो भजन कर रहा है वो घिस रहा है तभी कृपा नहीं हो रही पालकी उठा रहे हैं और रहुगण जड़ भरत जी का अपमान कर रहा है और कह रहा है अरे मैं तो दूंगा ठीक से के ले चाह अपराध करने वाले कृपा हो रही नलपुर मणिद्वीप को देख रहे हैं नलपुर नलपुरप अरे ऐसे बाबा जी ठीक है कोई और ये कुछ अलग भाव है अपने बोतल चढ़ा करके तुंड हो रहे हैं कोई होश नहीं है कपड़ा भी पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है बस यू ही नंदे नारद जी के सामने आ गए नायक जी के हृदय में अपराध उनका चेष्टा अपराध जैसा है परंतु उस अपराध जैसी चेष्टा में भी श्री नायद जी नलकुमर मणिक्री के कृपा कर रहे तो थे श्री नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ा जा रहा है और श्री जगाई जक इनके ऊपर कृपा कर रहे तो ये संतों की परम स्वतंत्र संतों की जो कृपा है वो परम परम स्वतंत्र होती है जहां पर अपराध करने वाले उन पर भी कृपा हो जाए और कभी कोई कितना भी चरणों में नाक घिसे तब भी कृपा नहीं हो कभी दर्शन मात्र से कृपा कर दे और कभी दर्शन करने पर भी साथ में रहने पर भी कृपा नहीं हो इंद्र देवर्षि नारद का नित्य दर्शन करता नारद जी तो स्वर्ण ही रहते हैं देवर्षि है। देवताओं के ऋषि हैं, इंद्र निरंतर देवता लोग का नित्य दर्शन करते हैं पर मन में बाबा विचार क्या है तो बाबा जी चल हमारा काम में आएगा किसी तो जरा जगत की क्या स्थिति है मारे हमको हाथ जोड़ रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं पूजा भी कर रहे हैं पर मन में कोई बहुत बड़ी श्रद्धा नहीं मन में है कि इनका जितना भी उपयोग कर किया जा सके उतना उपयोग कर पे जब भक्ति का उद्देश्य दें उसको तो सुने नहीं और कोई काम का व्यवहार की बात हो उसको तुरंत सुन तो को नारे इसलिए पाले हुए हैं को इसलिए झेल रहे हैं नारद जी उनके व्यवहार को कहीं निभा रहे हैं ये भावना नहीं है कि नारद से कहीं भगवत भक्ति सीखे इनकी कृपा प्राप्त करे इसलिए नारद जी नित्य दर्शन देते देवताओं को देवताओं के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है भक्ति का अंश मात्र भी नहीं है और दर्शन करने मात्र से ही नलकुवर मणिक्री उनके ऊपर नारद पहली बार दर्शन दिए और दर्शन देते ही इनके ऊपर कृपा कर दी और इनको ब्रज में वास दे दिया में नंद भवन में वृक्ष बना करके इनको जन्म प्रदान कर दिया और श्री ब्रिजवासियों का संग नाग जी के कृपा से प्राप्त हुआ तो यह शब्द मार्मिक है कि ना कि परम स्वतंत्र कृपा अत्यंत अत्यंत स्वतंत्र है कृपा का कोई कारण नहीं है कुछ हेतु बन जाते हैं यदि कोई व्यक्ति निरंतर निरंतर भागवत निवास में तो यहाँ के जो संतगण है मेहनती जी मन में विचार करेंगे ये व्यक्ति रोज आता है जरूर ठाकुर की सेवा करना चाहता है आ आओ सब मीठा बैठे अब दूसरे दिन आए मन में विचार तो केला ले चलो ठाकुर तो के एक तो फूल ही ले चलो फिर समर्पित कर दिया बस रस्ता खुल गया आने जाना ये विशेष कृपा कही हो तो ये है के ना पे परम स्वतंत्र के कारण नहीं पर थोड़ी सी प्रवृत्ति देकर के संत उनकी प्रवृत्ति कृपा के लिए अवश्य हो जाती है इसलिए श्री अतल महाराज एक बार बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि संतगण तो यना जी के घाट किनारे बैठे हुए हैं अब यदि कोई पुकारे तो ये तुरंत ही कूद करके बचाने के लिए चले आएंगे ये तो बुर्जाओं के ऊपर बैठे हैं जब कोई पुकारेगा या देखेंगे टपारी उमड़ेगी तो तुरंत ही बचाने के लिए ये चले आएंगे तो केनाते परम स्वतंत्र ये विचार नहीं करेंगे डूबने वाला हमारा रिश्तेदार है कोई परदेसी है कि कौन है नृत्यानि का व्यक्ति है कि जान पहचान का है कि नहीं है ये विचार नहीं है उनका काम है बचाना इसलिए तनिक सी यदि कोली उन्मुख होता है तो श्री गुरुदेव उसके लिए कृपा कर देते हैं उनके हृदय में यही भावना होती है कि यदि मेरे द्वारा किसी के भजन में थोड़ी सी भी अनुकूलता मिल जाए उसके भजन में थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाए तो भाई मैं तो तैयार हूँ ऐसा विचार करके वे किसी भी भक्त के ऊपर जल्दी से कृपा कर देते हैं तो के नापी परम स्वतंत्र कृष्ण और तद कृपा जापा करना चाह रहे हैं आप कृष्ण स्वयं कृपा करने के लिए तो आएंगे नहीं कृपा करने के लिए आएंगे गुरुदेव के माध्यम से संत के माध्यम से तो मंगल उदय अब संत ने जो कृपा की वो योग्या मंगल उदय तो यदा माने ऐसा सौभाग्य ऐसा मंगल होता है, जिसके कारण जीव का कल्याण हो जाए तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाना ये भक्ति की सही विशेषता है तो यहाँ तो पर ये कह रहे हैं कि ये मत भक्ति से यदया ये भक्ति जो है वो यदा से युक्त होकर के विराइमान है आगे कह रहे हैं निषेध ही विधि में में कहीं भाव धारण करके भी विराजमान हैं जहां प्यारे के द्वारा दी गए आदर की वस्तुओं को भी कहीं त्याग करना उसका नाम है मोटाई जब प्यारे की कोई चर्चा चल रही हो उसे छिप छिप करके कान लगा लगा करके सुनना उसका नाम है बिग बुक और अपना जो भाव है उस भाव को कहीं छिपाना उसका नाम है कहीं अपन होती छिपाना उसको कहीं छिपा करके रखने का प्रयास करना सो so, कभी अपना जो भाव है उसको संगोपन करके रखना कभी छिप छिप करके बात को सुनना कभी प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु का ऊपर से अपमान करना और कभी मिलन के समय श्री प्रिया उनको श्री शाम रोक रहे हैं और श्री प्रिया ने बचन का उल्लेख कर रही हैं तो यहाँ पर वही कह रहे हैं यत्षेद विधि यहाँ पर विशेष ही विधि है उसको कह रहे हैं असमुखारोकनम आभिमुखम ये प्रेम की रीति बड़ी अद्भुत है कि जहां प्यारे से नयन से नयन मिलाकर के नहीं देखा जा रहा है असमुख अवलोकन संमुख होकर के प्यारे का दर्शन नहीं कर रही है परंतु तो फिर भी श्री स्वामी में के प्रति आभिमुखिता है तो मिलन के समय जो भाव है, उन कुमित भावों को प्रस्तुत करते समय नेत्र से नेत्र डाल करके न देखना वही मानो नेत्र में नेत्र डाल करके देखना असमुख आलोकनम आभिमुखम सामने नेत्र में नेत्र डाल करके न देखना यही आभिमुख्य मानो आंखों में आंख डाल करके देखना है, मिशेद है एवान ही एवान और निषेध बचन कह रही हैं, नेति नेति बचन कर रही हैं, नेति नेति बचन ही आत्म समर्पण का एक प्रकार तो निषेध नो नो नो ये जो वचन कहना है ये ही अनुमति प्रकार अपनी अनुमति प्रदान करने का एक प्रकार है तो निषेधेव विधि ये रस की रीति ऐसी कि जहां पर ना ही हा हो जाए तो निषेधेव अनुमति और प्रत्युत्तरम मुद्रण मेव बाचन श्री प्रिया जी मौन धारण किए हुए हैं, परंतु तो मौन धारण करना ही उत्तर देना है। शाम सुंदर कुछ पूछ रहे हैं जो उत्तर ही नहीं दे रही है परंतु उत्तर न देना उसमें ही सारा उत्तर दिया जा रहा है मौन ही जहां उत्तर देने का प्रकार हो जाए ऐसे नवांग नामा नव पंथा पंथ इस प्रकार मुग्धा नायिकाओं का यह एक नया ही मार्ग है श्री प्रिया जी में जब मुग्धावस्था प्रकट होनी है सामान्यतः श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है वो मध्या का स्वरूप है मान में श्रीप्रिया जी का जो स्वरूप है वो धीरा धीरा का स्वरूप है मां में कहीं कहीं अधीर कही धीर इनका एक लेकर चलती हैं और मिलन में श्रीप्रिया मध्यान्हय का होकर विराजमान न प्रगल्भ आये हैं न मुग्धाएं है। मुग्धा में रस का उत्कर्ष नहीं है प्रगल में अत्यंत खुलापन है इसलिए संकोच है इसलिए ना श्री प्रिया में अत्यंत खुलापन ना अत्यंत लज्जाशीलता तो जो है उसमें लज्जाशील ने, ने श्री स्वामिनी जी का जो मूल स्वरूप है प्रिया में में सारे भाव श्री स्वामी जो जो उनमें तो अनंत ऐश्वर्य विराजमान है उस अनंत ऐश्वर्य के कारण श्री स्वामी में सभी मायकाओ की सभी अवस्थाएं श्रीप्रिया में बिरा तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्युतर है है। पानी का मुद्रण माने मौन हो जाना बंद कर लेना यही उनका प्रत्युत्तर है नवांगन नवेव बंध ऐसे जो मुग्धान आय कारण है उनका मार्ग भी नया ही होता है और वहां पर निषेध ही विधि बन जाती है तो श्री प्रेम पतन की एक विशेषता हुई कि रसने उत्कर्ष उत्पन्न करने के लिए निशेध ही बचन ही स्वीकृति हो जाती इसी तरह से कह रहे हैं दशा हसत दृशा अनुषा रसका, अव श्री मिलन के समय जहां सुंदर की सर्वात्मना सेवा करना चाहती है ये रस की अद्भुत यहाँ पर श्री मुकुंज मंदिर में सब रस प्रवीणा होकर के बिराजमा शाम सुंदर श्री प्रिया की सेवा में परम प्रवी प्रिया की सेवा में परम सखीगण सखीर की सेवा में परम प्रमी और श्री वृंदावन और सखीगणों की सेवा में परम प्रत्यंत अत्यंत अत्यंत प्रवीण है और उस प्रवीणता में श्री प्रिया का विशेष मुद्रा धारण करना नेति नेति मुद्रा धारण करना वह अभी सुंदर के प्रेम को बढ़ाने वाला है और बढ़ा करके विश्राम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान निज सुख तो है ही नहीं मंदिर में काम नाम की कोई चीज तो है ही नहीं काम है शब्द सु, और प्रेम है प्यारे को सुख प्रिय संतर पर धातु से बना है प्रेम शब्द और कमु इच्छा इससे बना है काम शब्द तो जहां अपने सुख की इच्छा हो उसका नाम है काम जहां प्यारे को सुध देने की इच्छा हो उसका नाम है प्रेम उसी का वर्णन कर रहे हैं नायिका के हृदय में एक और श्री से मिलते समय बड़ा उल्लास है और दूसरी ओर भाई भी तो नायिका में भाई भी है और उल्लास भी उसी का वर्णन करते भी कह रहे हैं कि हसते दृश्य श्री प्रियाजू नेत्रो से तो हंस तांत बदत मुशा मुख से झूठ बोल रही है श्याम सुंदर मुझे बहुत काम है मैं अब जा रही हूं मुझे अनुमति प्रदान करो ऐसे कहके श्याम सुंदर से दूर हटना चाहती है तो हंसती दृशा नेत्र हंस रहे हैं जबकि वाणी नेती झूठ बचन कह रहे हैं न न ऐसा झूठ मिथ्या वचन श्री वाणी कह रही है नो, नो, हासत दशा दिशा वह से जो कुछ भी कह रही है नो नो ये वचन ये विषा अनुसार समुषा प्रिया के मना करने पर भी जहाँ कुटमित भाव धारण करने पर भी कुटमित भाव से और आकर्षित होकर के श्यालर जब उत्सुक हो रहे हैं तो अनुसार और समुषा कठोर और और थी। को डरा भी रही है ना अरे चंचल मेरा स्पर्श मत करना ऐसा कहकर के जहां को भौ से डरा भी रही है और मणबंध मोचन विशाल और श्याम में श्री प्रियाजू के श्री हस्त को जो अपने श्री हस्त में ग्रहण कर ग्रहण किए हुए श्री हस्त हस्त कमल प्रिया के हस्त कमल को ग्रहण करते हुए विराजमान कमल कमल से मिलते हुए जहां पर विराजमान है वहां पर भंग बंध मोचन मोजन माने कलाई उनको छोड़ाने के बहाने रसिका ये रसिक नहीं श्री जी। रसिक रसिक श्री अंतकम याति के पास में ही और ज्यादा निकट हो तो जाती है श्री के पास सखियों का परमकरम दासियों का परमकरण जो अभिष्ट है श्री जुगल को मिलाना दासियों में अपना सुख है ही नहीं जहां पर अपना सुख है ही नहीं केवल युगल को मिलाना ही इनका सब दासियों का सखियों का परम लक्ष लक्ष्य है उसका दर्शन करके वे सारी सखी बलिहारी जा रही है।, और में में प्रिया के को जो पकड़ है कलाई को जो पकड़ रखा है प्रिया उसको छुड़ाने के बहाने रसिका रसिक अंत्यम शई दिया धीरे धीरे शाम सुंदर के भुज पास में ही हो हो हो जाना जाना चाहती श्री श्री श्री हस्त को श्री हस्त को छुड़ाने के बहाने में में ही श्री में ही अंग चाह रही रही और उस समय की शोभा अद्भुत ऐसी हो रही है जैसे के भीतर कभी विद्युत समाती हुई विराजमान हो गई लालीलाल की और सखीगढ़ उस दिव्य मिलन का जहां प्रिया में शाम सुंदर के सुख की भावना शाम सुंदर में केवल प्रिया को सुख की भावना निजी इंद्रियों के संतर्पण का तो स्पर्श ही नहीं है इस वृंदावन की सीमा से कामदेव कहीं बाहर की सीमा के बाहर ही मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है ऐसा जो शुद्ध सेवा में प्रेम, प्यारे को सुख के की अभिलाषा ही जहां पर विराजमान है ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम अद्भुत है और इस प्रेम का एक स्वरूप है कि एवं विधि प्रिया का भाव धारण करके निषेध करना वही प्रेम की विधि हो जाता है प्रिया का करना श्याम सुंदर को और अधिक बढ़ाता है और जहाँ मर्म का मोचन करते करते श्री प्रिया श्याम सुंदर के अंक में ही अवस्थित होकर के उनकी प्रेम सेवा अपने श्री अंग के द्वारा अपनी शोभा के द्वारा श्याम की सेवा करते हुए ही श्रीप्रिया एकमात्र तो का शनि याद तो इस कुंज में श्री माधव आएंगे ये विचार करके शिवप्रिया अत्यंत अत्यंत प्रोत्साहन धारण करके गौरतपूर्वक अवलोकन कर रही है और चतुर चतुर कोई अद्भुत करते हुए जिस समय माधव कुंज में पहले से ही लीन थे और प्रिया ने जैसे ही कुंज में प्रवेश किया न जाने कहा से कुंज के भीतर से प्रकट होकर के प्रिया को जिस समय अपने पाश में वे बाधते हैं और श्री प्रिया के प्रकोष्ठ को आप पकड़ते हैं उनको छुड़ाते हुए श्री की अपने श्री का स्पर्श को करते हुए प्यारे की अपूर्व सेवा का दर्शन करके हसती दशा मैनों से हस रही हैं है की चंचलता देख करके एकांत में बदति दशा वो झूठ बहाने बनाती है तो बहाने बना करके श्याम सुंदर से दूर हटना चाहती है और श्याम सुंदर को टेढ़ी दृष्टि से भयभीत भी करना चाहती है इस प्रकार निषेध ही जहां बिजली हो जाता है इसी तरह से एक कवित्व का प्रयोग कर रहे हैं पर एक कवित छंद है हिंदी में कवित्व बड़े सुने होंगे पर ये संस्कृत में भी कवित है के बल्ला गते अधिकानन मानन को तो बपुर अपियाती विशाल लोचन मानन तो नवित्व छंद जो है वो कवित्व छंद जो ब्रिट भाषा का बड़ा प्रसिद्ध छंद रहा जो कहीं राजस्थानी डिंगल और पिंगल भाषा का बड़ा प्रिय छंद रहा उस डिंगल पिंगल के उन छंदों को छंदों को यहाँ संस्कृत में भी प्रयोग किया गया है तो और वही एक कवित्व का बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि बल्लभगते अधिक आनंद अधिक अधिक आनंद अधिक अधि माने में कानन माने बन बंग में अधिकान अधिकान माने कान अधिकानी वृंदावन में श्री श्याम सुंदर एकाएक श्री प्रिया जी जा रही हैं गैवर में और गहबर बन में होकर के जो सकरी साखरी खोर है उस तो साखरी खोर में ही आकर के यह रसिक शिरोमणी शाम सुंदर बीच में प्रिया जी के मार्ग को तो रोशनी हुई है तो बल्लभ रुद्ध गति क्या के द्वारा जहां गति को अवरुद्ध कर दिया गया है अधिक आनंद मन उस बन में आनंद तो मन नय की उस समय शुक्रिया आनंदता अपने श्रीमुख से नो नो नो ऐसा वचन कह रही हैं, नेति ने वचन वे कह रही हैं। तो बल्लभ रुद्ध कहते हैं श्री बल्लभ के द्वारा जब श्री प्रिया की गति को अवरुद्ध किया गया माने श्री वृन्दावन की उस गहवर वन में साकरी खोल में जब श्री श्यामचंदर ने प्रिया के मार्ग को रोका उस समय आनंदत न न न न कहती है पंत न न कहते हुए भी वहां सड़क की नहीं आती छोड़ा नहीं जाता भी नहीं सकती है तो नहीं आती नंत तो नही है।, है कि सड़क जाए कई तब कोप कर कुंचित चिल्ल नटी उनकी चिल्ली माने भोए नटी के समान टेढ़ी हो रही हैं भोए उनकी टेढ़ी हो रही है कई कैरव कोप करंबित कैत मानवता कैत माने किताब छल छल पूर्वक भौ को टेढ़ा करके श्याम सुंदर को देखती है तो कैत कोप करते हुए करम्बित कुंजित उनसे जिनकी भौं कुंचित माने टेढ़ी हो गई है और करम्भित माने रोमांचित हो रही है जिनकी के केश रोमांचित है और कुंचित हैं टेढ़े हो रहे हैं ऐसे चिल नती भाव की नती उनको प्रकट कर रही हैं, पंत नटनम जहा को नचाना बंद नहीं हो रहा है न न कह रही हैं, पंत मार्ग नहीं छोड़ रही है भोएं टेढ़ी कर रही हैं, पंत भावों को टेढ़ी करते हुए भी भोए नाच रही है अतः श्याम सुंदर को आमंत्रण भी देती हुई विराजमान हो रही हैं। ऊपर से किया जा रहा है नीतर श्याम सुंदर का प्रेम प्रणय निवेदन उसको स्वीकार करती हुई भी शुक्रिया विराजमान होती है तो कई तरह कोमित कुछित चिल्ल नकि छल पूर्वक क्रोध करते हुए जिनके भ्वे मोटी मोटी भ्वयें परम परम करमित हो रही है और करमृत होने पर भी जहां पर चिल होए आज बिजली की तरह से नाच रही है चिल्ली कहते हैं बिजली बिजली आकाश की तो जैसे बादल में बिजली ऐसे बिजली की तरह से श्री ललाट रूपी आकाश में होए नाचती हुई विराजमान होती है आकाशीय बिजली की तरह से वो नाच रही है पर नटन चाहती नृत्य करना छोड़ी नहीं बचो भी मुख से भयभीत कर रही है ना मैं श्री ब्रश्वान बाबा की बेटी हूं मेरी कीर्ति बड़ी प्रसिद्ध है खबरदार हम रमणियों का अरे चंचल तुम स्पर्श मत करना ऐसे कहकर श्याम सुंदर को डरा तो भी रहनी है तो भीषण तीन बचो पानी के द्वारा श्याम सुंदर को भयभीत कर रही है पान तो लोक भय उनका श्री श्रीअंक उस समय कहीं अपी आती सो लोक भय लोक भय से वाणी के बानी के द्वारा केवल श्याम सुंदर को भयभीत कर रही है, रही है माने एकाएक श्याम सुंदर से दूर नहीं हो रही है सुंदर छवि ये प्रीति यहाँ पर श्री प्रिया को श्याम सुंदर से दूर नहीं होने देती है और लोग उत्कंठा तो को जो जो जितनी उतनी और ज्यादा बढ़ रही है तो लोग पेड़ की मर्यादा उत्कंठा को बढ़ाने वाली के विराजमान है बिलो चन, बिलो, बिलो चन। उनके विशाल चंचल नये हैं अब चंचल होने से आसक्ति प्रकट होती है और निषेध प्रकट हो रहा है तो को विशाल बिलोल बिलोचन श्री के विशाल चंचल नयन है वो चंचल नयन से भय प्रकट हो रहा है।, हास हसी भी है हसी भी जा रही है हंसी भी जारी है तो हंसी श्री प्रिया की अनुमति प्रदान कर रही है और चंचल नेत्र उनके निषेध को प्रकट कर रहे हैं तो एक काल में निषेध और स्वीकृति ये दोनों श्री प्रिया प्रदान करती हुई विराजमान होती है तो विशाल विलोल विलोचन श्री प्रिया के विशाल चंचल नेत्र हैं। परंतु उनमें हास विधि हास की जो विधि है मुस्कान जो है वह विधि विध धाती उस हास की विधि को कोई अद्भुत विधि को विध माने प्रकट कर रही है के द्वारा स्वीकृति की अनुमति की कुछ अद्भुत विधि वे प्रदान तो पल्लव तो को न न विशाल दुर्लोक को तो विशाल विरोल विलोचन हास विधि प्रकार तो हा की अवृत्ति सब जगह हर जगह तो बल्लभ मानी श्यामचंद्र के द्वारा रुद्ध कहते कथी को रोक देने पर भी माने बन में नो नो नो नो इति इति मुख से से इन्हीं को कहती हैं तो नहीं वहां से दूर अधिकाराने बंदित कुछ नई तब माने छलपूर्वक क्रोध प्रकट कर रही है और उनसे करमित माने रोमांचित जो चिल्ली माने भोएं वे ही आज बिजली के समान नाच रही है और को बचाना या स्वीकृति अनुमति प्रदान कर रहा है दोनों एक साथ और भीषण ये बच्चों को वाणी के द्वारा श्यामचंदर को भयभीत करना चाहती है पंत बपुर गुरु उनका शनै अपयाति धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि लोक दिया लोग भाई के कारण से को भले रही परंतु तो धीरे धीरे ही वहां से अपयाति दूर हट रहा है कोप विशाल विरोध विलोचन ऐसे विशाल चंचल नेत्र वाली को क्रिया आज हास विधि उनके लोचन कोप से युक्त है चंचल है फिर भी हास की विधि कोई अद्भुत विधान का ही विधान कर रही है अद्भुत प्रकार का ही विधान कर रही है तो हास विधि को हसी कोई अद्भुत विधि ही विधान कर रही है अलंकार स्वभाव के अलंकार का है आगे कह रहे हैं कि यत्र अनुत्तरम ये उत्तरम यहां पर प्यारी का उत्तर न देना ये ही उत्तर है और इन्हीं यहां पर उत्तर न देना ही प्रत्युत्तर है इसमें यह कह रहे हैं कि पद्य द्वयम दूसरा वाले जो पद्य है इसकी टीका में एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि पद्य द्वयम एकदम मया कि ये ये दोनों जो पद्य पद्य थे कहीं के के प्रेम प्रेम हैं किसी कभी ने इन पद्यों को मुत्पण किया पंत कहते हैं मैं बलात् वैष्णवी कृतम जैसे कभी कभी गुरु जी किसी जन को उस तलक तो लग लगा अल्लाह मैं तुझे मंत्र दीक्षा दे दू तो शिष्य ने कहा नहीं है पर कभी कभी गुरुजी होते हैं हैं तो कि किसी शिष्य को पकड़ करके भी चेला बना ऐसे ही श्री रसको तंशी कहीं कृपा करते हुए किसी चलते हुए किसी विश्व में आ सकते जो जन है उसको भी अपना चेला बना लेते हैं कोई पद्य वह था कहीं पद्य द्विदम ये दो जो पद्य हैं एक गुरु सब ने निसी और किंचिन्न ये दोनों किंच लौकिक प्रेम में किसी कवि ने कहे थे गुरु जी जैसे किसी को पकड़ करके जबरदस्ती चेला बना दे उसको कनखी पहना दे उसके कांग में मंत्र फूंक दे ऐसे ही ये दोनों पद्य बहिमुख थे पंक मैंने माया करता हूं। इनको इनको इनको भक्ति में लगा दिया है और प्रेम प्रेम के के दिव्य के इनका प्रयोग कर दिया है तो ये रस्तों की विशेषता है श्रीमद् महाप्रभु ऐसा करते रहे है लौकिक काव्य पद युमार हरसरा श्री राशली वो रसली रसिया के प्रसंग में का प्रकाश का कोई लौकिक प्रेम का पद है पर उसको ही श्री महाप्रभु श्री राधिका के भाव के रूप में कई बार बार गा रहे हैं और सबको आश्चर्य हो रहा है, समझ पहचान रहे हैं कि महाप्रभु जी पद जो गा रहे हैं इनमें महाप्रभु का भाव क्या है और व्य प्रकट कर देते हैं के प्रियव कृष्ण सखक्ष तथा प्य खेलन में ऐसे ही यहां पर ये बहुत ये बहुत बढ़िया लगा पद्धति कि जैसे कभी-कभी किसी के चल का चल यहाँ पे बैठ जा मन में दीक्षा दे दो तो जैसे जबरदस्ती किसी को चेला बना ले और उसको वैष्णव बना दे के? तो अब ठाकुर जी की सेवा करेगा बिना कंठी नहीं है बिना कंठी का बेल इधर उधर ठाकुर की सेवा में हाथ लगाएगा एक ऐसे नहीं पहले पहन की सेवा करनी है तो कंठी पहन के आना पड़ेगा नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तब भंडार में हाथ लगाने दूंगा तब जलधरा में हाथ लगाने दूंगा देखो सेवा में प्रवेश करेंगे कंठी पेन रखिये नहीं कंठी नहीं कंठी पेन क्या चल और जैसे जबरदस्ती उसको पकड़ करके जैसे नाम दीक्षा दे दाम तो ले, ले। तो बहिर्मुख व्यक्ति को वैष्णव बना दिया जाता है ऐसे ही ये दो पद्य बहिर्मुख थे विश्व में आ सकते थे इनको हमने वैष्णव बना दिया है बोलहारी लाल क्या बुद्धिमानों की कवियों की पद्धति कितनी सुंदर है ये विद्वानों की पद्धति अद्भुत है तो पर यहाँ पर जैसे आदमी को वैष्णव बनाया जाता है ऐसे श्लोकों को वैष्णव बना गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राण हरि गोविंद जय जय रा बितायौ राणीनी को श्रीश वैरु मुख बयो वैष्णव पदा बात बात चमका